श्री गर्ग से हिता अश्वमेधखंड छठा अध्याय श्री कृष्ण के अनेक चरित्रों का संक्षेप से वर्णन श्री गर्ग जी कहते हैं राजन अब मैं पुनः तुम्हारे समक्ष श्री हरि के यश का संक्षेप से वर्णन करूँगा एक समय भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के साथ अद्भुत हास्य विनोद किया था अनुरुद्ध के विवाह में उन्होंने अपने भाई बलराम जी के द्वारा रुक्मिणी के भाई रुक्मि का वध करा दिया बाणासुर की पुत्री ऊषा ने एक स्वप्न देखा और उसकी चर्चा अपने सखी चित्ररेखा से की चित्रेखा ने हरि के पौत्र अनिरुद्ध का अपहरण कर लिया कन्या के अंतपुर में पाए जाने के कारण बाणासुर ने उन्हें कारागार में डाल दिया फिर तो बाणासुर के साथ यादवों का घोर युद्ध हुआ साक्षात भगवान श्री कृष्ण तथा शंकर जी में युद्ध छिड़ गया उस समय माहेश्वर ज्वर और वैष्णव ज्वर भी आपस में लड़ गए पराजित हुए माहेश्वर ज्वर ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जब बाणासुर की भुजाओं का छेदन होने लगा तब उस असुर के जीवन रक्षा के लिए रुद्रदेव ने भगवान का स्तपन किया अनिरुद्ध को उषा की प्राप्ति हुई यादव बालकों के समक्ष भगवान ने राजा नृग की कथा कही और उनका उद्धार किया बलराम जी ने एक समय ब्रज की यात्रा की उस समय काल के बाद उन्हें देखकर गोपियों ने विलाप किया गोपियों द्वारा उनका स्तवन भी किया गया बलराम जी ने वृंदावन विहार के लिए यमुना जी की धारा को हल्के हल्के अग्रभाग से खींच लिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा काशीराज पौंडरक का वध किया गया काशीराज के पुत्रों ने पुरस्त करके कृत्या उत्पन्न की जिसने द्वारिका पर आक्रमण किया फिर सुदर्शन चक्र ने कृत्या को जलाकर काशीपुर को भी दब्द कर दिया रैब पर्वत पर बलराम ने द्विध नामक वानर का वध किया दुर्योधन आदि ने जब सांब को हस्तिनापुर के बंधनागार में बंद कर दिया तब वहाँ बलराम जी का पराक्रम प्रकट हुआ उग्रसेन के राजसूय यज्ञ में श्री हरि ने सपने का वध किया देवर्सी नारद ने द्वारिका में भगवान श्रीकृष्ण के गृहस्थ जनोचित लीलाओं का दर्शन किया भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या बंदी राजाओं के द्वारा भेजे गए दूत के मुक्ति श्रीहरि की स्थिति भगवान का यादवों तथा उद्धव के साथ इंद्रप्रस्थ गमन गरीब ब्रज में भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध जरासंध पुत्र सहदेव का राज्याभिषेक बंधन मुक्त हुए राजाओं द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति राष्ट्रीय यज्ञ में श्रीहरि की अग्र पूजा शिष्यपाल का वध दुर्योधन के अभिमान का खंडन प्रद्युमन और साल्व का 27 दिनों तक युद्ध श्री कृष्ण का द्वारिका में आगमन साल्वधंत वक्र और उसके भाई विदुरत का श्री कृष्ण के हाथ से लीला पूर्वक वध आदि वृत्तांत घटित हुए राजन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 उसका अभिनन्दन नहीं किया वन में रहकर कष्ट उठाने वाले पांडवों से एक दिन बलराम और श्री कृष्ण मिले और दोनों ने उन्हें धीरज बनाया पांडवों से मिलकर श्री कृष्ण द्वारिका लौट आए उन्होंने उग्र सेन की सुधरमा सभा में कौरवों की सारी कुछाएं कह सुनाई वह सब सुनकर समस्त यादव विस्मित होकर बोले यादवों ने कहा अहो राजा धित्राष्ट्र ने यह क्या किया उन्होंने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 शुभ आशीर्वाद दिया और उस सती साध्वी देवी ने बड़े प्यार से उनको भोजन कराया तत्पश्चात श्री कृष्ण अपनी रानियों के महल में आए और प्रियाजनों से पूजित हो वहीं सहन किया इस प्रकार श्री गर्ग सीता के अंतर्गत अश्वमेधंड में श्री कृष्ण चरित्र वर्णन नामक छठा अध्याय पूरा हुआ